सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक पांच ईट ड्रिंक बी मेरी का अर्थ चौथा प्रश्न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 तो आज तो अकड़ने आज तो सिर उठा के चलने आज तो शान दिखाने, ले जोश आज तो बांकपन दिखाता हुआ चल संत भी यही कहते हैं कि कल खाक में मिल जाना है तो क्या बांकपन दिखाना जब खाक में ही मिल जाना जब खाख ही नियति है तो आज भी अकड़ने में क्या सार है जब अंततः खाक ही हाथ लगनी है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 वसल की सब है जिक्र हिजर ना छेड़ यूं भी जीना पड़ा तो जी लेंगे भोगी कहता है वस्ल की सब है मिलन की रात है सुहाग रात है वस्ल की सब है जिक्र हिजर न छेड़ अभी मौत की बातें ना उठाओ अभी वियोग की चर्चा मत छेड़ो अभी तो सब मजा मौत चल रहा है अभी तुमने कहा सन्यास का राग उठा दिया ये संन्यास की बात मत छेड़ो अभी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 इस रस को पियो इस रस को पियोगे तो सच्ची ही तृप्त हो जाओगे जी ससे कुए पर गए थके मांधे यात्रा से आ रहे धूल धमा से भरे और कुएं पे भरती एक स्त्री से उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दो उस स्त्री ने देखा उसने कहा कर क्षमा करें शायद आप अजनबी हैं और आपको पता नहीं कि मैं शूद्र हूं मैं बहुत क्षुद्र जाति की हूं